क्या हैत क्या है याद किया द्वितीय सूत्र क्या बोलो है तेरी बोलो बोलो तृतीय सूत्र चतुर्थ क्या बोलो um. चतुर्थ चु है बोलो वृत्ति क्या पंच वृत्त पंत सेवर। अस्तेश्वर। हाँ, भी पता चलता है किसको याद है किसको याद नहीं। हम बोलो। ठीक है। बोलो, बोलो। ब्रह्मा बोलू जो जो हाँ नहीं बोलो नहीं बोलो निद्रात इसमत नहीं मृत बोलो कितने गुटी हैं? हाँ तृतीय क्या है विकल्प तृतीय है तृतीय पंचम चतुर्थ और द्वित प्रमाण कितना है क्या क्या इतने हुआ हैं इतने कितने सात सूत्र सूत्र बोलो दुआ इतने सूत्र आगे चलो ना शांति चलेगा हाँ प्रत्यक्ष के आगम प्रत्यक्ष अनुमान आगमन प्रमाण आनी सूत्र में आया कि प्रत्यक्ष के आगे आगम प्रमाण धासी का गया आगमन अनुमान जस्थ अनु आगमन अनु क्या अच्छा आगमन तो प्रागमन ठीक है प्रत्यक्ष के आगे अनुमान है प्रत्यक्ष के आगे अनुमान अनुमान क्या है आगमन शक्ति क्या होने पर ही शादोध होगा पद अर्थ के साथ संबंध है उसको कहते शक्ति पद पदार्थ पदा संबंध किसी पद का सामर्थ्य है किसी, किसी अर्थ को बोधन कराने में पद पदार्थ का जो संबंध है वो शक्ति शक्ति ज्ञान होने पर ही शावत बोधक होता है शक्ति ज्ञान कैसे होगा कभी कोई कहता है तो शब्द पर लोग प्रयोग करते हैं, छोटा बच्चा तो शक्ति ज्ञान कैसे होता है पिता कहते कलम लिया बड़ा भाया है बड़ा है कलम लेकर देता है फिर कहता है वो पुस्तक ले पुस्तक ले कर दिया फिर कहता है पुस्तक लेकर रख दो पुस्तक लेकर रख दिया कलम रख दो कलम रख दिया छोटे बच्चा बात में देखता है फिर कहा कलम ले बड़ा भाई अस्पताल जाकर कलम ले आकर दे देता है उसको मालूम हो जाए कलम खाते व्यवहार देख करके पिता कहते ले कलम ले कलम देता है फिर बाद में बोते कलम कहाँ है वो बच्चा लेकर दे है अर्थात ये कलम से लेखन शब्द का ये अर्थ है इस बच्चे को ज्ञान हो जाता है किसके शब्द प्रयोग किया जिते व्यक्ति लाता है रखता है व्यवहार करता है प्रवृत्त हुआ ये कुछ कहा बड़ा है उसको जाकर ला दिया तो छोटा है ये कुछ कहो नहीं तो बड़ा भाई था और लाकर दियाको लाकर दिया फिर कहा रख दो उसको लेकर रख दिया फिर कहा यह कलम रख दो बच्चा लेकर वहां रख है तो लाओ रखो कलम घट पट ऐसे एक करके शक्ति ज्ञान होता है व्यक्ति को बच्चा समझ लेता है फिर धीरे धीरे शब्द से अल्प होता है शब्द प्रयोग करता है तो शक्ति ज्ञान होने दिञ्दा के लिए उसको क्रम बताते है प्रवृत्ति लिंग का प्रवृत्या लिंग जिसका प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्ति हुई इसको तो लेकर रखने के लिए निवृत्ति आ जाओ आगे तो करके प्रभुता भी है लिंग लिंग होता है तु इसके द्वारा क्या अनुमान होता है श्रोत बुद्धि अनुमान स्वता की बुद्धि का अनुमान पिता बड़े कहते हैं कलम लो आओ ऐसे कहने पर बड़ा भाई उसकर्म लाया ये बच्चा होता है ये तो शब्द प्रयोग किया गया उससे बड़ा भाई को ज्ञान हुआ तो जाकर कलम की तो बुद्धि का अनुमान होता है छोटे तस्ते को ज्ञान होता है कभी कभी अन्य भाषा भाषी व्यक्ति है उसको मालूम नहीं है क्या शब्द एक ही व्यक्ति को शब्द सही करता है तो दूसरे व्यक्ति उसको लाता है और क्या देखते देखते उसके भी तरह ज्ञान हो जाता है अन्य भाषी लोग ऐसे तब्दत तो नहीं समझ कोई यहाँ से तमिल चल जाएगा तमिलनाडु में कभी कुछ नहीं समझेगा तो धीरे धीरे कुछ कुछ समझ लेगा तो वैसे पटा तमिल मलयालम चल जाए तो पहले तो समझ में बाद में कुछ कुछ तो बोलता पटो पटो चलो चलो कटोर पटो चलो आइए कोई चांदी कोई चांदी जानी बढ़िया रानी रानी मतलब आज तेलुगु में कहें ऐसे भाषा सिर्फ सीख लेते हैं और उधर से कोई आता है वो भी हिंदी से सीख धीरे तो धीरे से जो सीखते शिक, हैं शब्द सुनकर के प्रवृत्ति आदि होती है प्रवृत्ति को देखकर के श्रोता की बुद्धि का अनुमान होता है ये प्रवृत्त हुआ लाया फिर रखा दर्जरा गया क्या है तो, तर अगर तर्पय अगर दर्द आ गया तो क्या तर्पय तो प्रवृति निगुति आगे लिंगोजिस्ट का इसके जो अनुमान होता है श्रोता की बुद्धि से तो ये बड़े उत्तम जो दर, प्रयोग करते पिता आदि उसमें कहते तो उत्तम बुद्ध बड़ा और मध्यम बुद्ध करते जो प्रभु होकर के आता रास्ता है बड़ा रही आदि उसको कहते तो मध्यम बुद्ध और जिसको शक्ति ज्ञान होगा बाल तथा बच्चा भी हो भाता नहीं जानता है उसको भी शक्ति ज्ञान होता है तो बाल अनुमान करता है तोता की बुद्धि का अनुमान करता है उत्तम बुद्ध पब्द प्रयोग शब्द जन्म तो बुद्धि का अनुमान करता है किसको देकर के में बुद्धि को देख कर अनुमान होने के बाद ये इसको कलम कहते ये कुछ उत्तम बुद्ध ने कहा देखा नहीं आना है मध्य मुझे जागरूक को ला दिया इसको दाल को ज्ञान हो गया ये लेखन दिया फिर कहा पुस्तक आने या फिर पुस्तक को लेकर तो समझाए पुस्तक कहते तो, तो शक्ति ज्ञान हुआ अनुमान कर दो संबंध दर्शन अनुमान के उत्तम हुआ संबंध ज्ञान शक्ति ज्ञान प्रभु जिस्टा जो अनुमान हुआ किसका अनुमान हुआ अनुमान से ही आगम से शाद बोध होगा संबंध दसम समुतः संभव दसम जन्म शक्ति ज्ञान जन्मता शाद बोध शक्ति ज्ञान जन्म आगम होने से समुर्थत आगमस्त अनुमान और अनुमान जन्म भी शक्ति ज्ञान जन्म हुआ शक्ति ज्ञान अनुमान के द्वारा ही शब्द की बुद्धि का अनुमान होता है अनुमित तेना कोई सह अनुमान का देता है सर्वोत् बंदिमान अनुमान करने को शब्द के द्वारा को बताता है सर्वोत् बंदिमान आप अनुम कमी शब्द के अनुत आगमन अतः शब्द के जाता है क्या कहता है आगमशब्द के लिए आगम के तहले आगमशब्द प्रमाण के पहले अनुमान लक्ष्य सूत्रकार लक्षण में प्रत्यक्ष काले अन कहते आगमन का आगम से अनुम के आग्र गुप्त अनुमान होने पर अनु शब्द प्रमाण से कहते हैं सोचता है कि बुद्धि के अनुमान होने पर शक्ति ज्ञान होता है तभी शब्द को बुद्ध होगा इसलिए आगमन के पहले अनुमान का लक्षण करते प्रत्यक्ष आगमन भाषण अनुमेय अनुमे तुल्य जातीय से अनुभव भिन्न जातीय जो जागृत हो जागृत संबंधो यदिषया सामान्य अवधारण प्रधान वृत्तिरनुम अनुमान अन्मय से तोल्य जातीय अनुभ अन्मेजु वम्युल्य में अतः तोल्य जातीय मानस में गमी पर्वते गण तुजा से अवृत उसमें रहने वाला भिन्न जातीय से व्यादृत भिन्न जातीय हृदय विपक्ष उसमें नहीं रहता है रहती बनी धूम अधिक अधिकरण में महान है और अन्य तो नहीं है हृदय भिन्न जाती जाते जो, नहीं जो है ऐसे हृदय ही रहती बनी संबंध जो संबंध है अनुमेय संबंध अन बनने का संबंध हेतु के साथ दिलों के साथ टी तो और अन्य में विका पर्वत के साथ के संबंध है पर्वत में जो वनिका संबंध है उसको विषय करने वाले तद विषया तद विषय उचित वन्य विचित पर्वत को विषय करने वाले जो अंतरुवृत्ति है वो अनुमान है वन्य विचित पर्वत विषय सामान्य अवधारण प्रधारण सामान्य से अवधारण सामान्य अवधारण सामान्य अवधारणा प्रधारण इसका वित्तिया है सामान्य का निश्चय होता है वन्य ऐसा निश्चय होता है सामान्य वन धान का निश्चय होगा विशेष निश्चय नहीं हुआ सामान्य अवधान प्रधान जो बुस्ती है उसको कहता है तो अनुमान प्रत्यक्ष अनुदा आगम से अनुमान जस्वा आगमन अनुमेय जिज्ञास धर्म विचित धर्म अनुमेय अनुमय तो में जिज्ञासित धर्म विशिष्ट धर्म धर्मी अनुमेय धर्म विशिष्ट धर्मी अनुमेय कार्तिक लोग कहते अनुमय होता है वन्नी, धूम को देखकर के वन्नी का अनुश्चय होता है वनी अनुमेय किंतु ये कहते जिज्ञासित धर्म जिज्ञासित धर्म है तो वन केवल वन्नी, के वन्नी अनुमय नहीं वन्नी वन्य विशिष्ट धर्मी पर्वत अनुमेय धूम विशिष्ट पर्वत को देकर के वन्नी विशिष्ट पर्वत का ज्ञान होता है धूम से वन्नी का ज्ञान कार्यक्रिक लोग मानते हैं भूम हेते वन्नी अनुमेय अनुमित ज्ञान का दीते और सांख्य योग मत गणता ज्ञान ज्ञात जो धर्म ब्या पर्वत का धर्म है ये वन विशिष्ट पर्वत अनुमेय धूम विशिष्ट पर्वत को देकर के वनि विष्ट पर्वत का ज्ञान होता है इसलिए अनुमेय वन्य विचित पर्वत पर्वत को तो पहले देखता है, के तो ने देख है कि केवल धूम विशिष्टत्व देख करेगा वन विशिष्ट में ज्ञान हुआ वनि विचिता पर्वत आने में हुआ अनुमय का हुआ जिज्ञासित धर्म विषि धर्मी है अनुमेय धर्मी है पर्वत उसमें धर्म है जिज्ञास पर्वत वन्य अनसेवन पर जानने को चाहते पर्वत वन्य है या नहीं जिज्ञासित होगी वन्य हे धर्म ऐसे धर्म धर्म पर्वत हो गया तुल्य जाती जातीय पर्वत केपक्ष निश्चित साथ्य वाहन तपक्ष यहां भी तपक्ष निश्चित साध्य जहाँ है निश्चित से यहा केवल पर्वत तो महानता सपक्ष अभी तो साध्य धर्म तोल्य जातीधर्मसम सामनाथ साध्यधर्मसा जिस प्रकार पर्वतने वन्य विशिष्ट पर्वतन में साध्य बनधर्म साम सामनाएं वर्षिम महानता ये तपक्ष हो तेमृत इतने ये तपक्ष में में रहने वाला होना चाहिए वन ही सपक्ष में है क्रम विरुद्धत्व असाधारण धर्मत्व साधन धर्म से होती विरुद्धत्व सपक्ष में वन तो रहने पर तपस्था किंतु हेतु धूम सपक्ष में रहना चाहिए सपक्ष बुद्धि यदि सपक्ष में नहीं रहे हेतु हो जाएगा विरुद्ध हेतु पक्ष अविर सपक्ष में नहीं रहे यहां कहा उसमें अनुभूत तो होना चाहिए सामान्य तुल्य जाति हेतु अनुभूत तो। तुल्य जाति हो तो। तो गया तपक्ष तपक्ष में अनुभूत होना चाहिए अर्थात तपक्ष वृत्ति होनी चाहिए तपक्ष वृत्ति होने से ये धूम सपक्ष में रहने से विरुद्ध नहीं जो विरुद्ध है तो है तपक्ष अविरुद्ध तपक्ष में नहीं रहेगा जहाँ-जहाँ विरुद्ध है रहे वहाँ वहां साध्य का अभाव होता तो है विपक्ष में ही रहेगा विरुद्ध हेतु कभी सपक्ष में नहीं रहेगा सपक्ष वृत्ति कह देने से हेतु में विरुद्ध दोष का निराकरण हो जाएगा विरुद्ध नहीं होगा जैसे कहेंगे घटो घट नित्य है घट को निश्च्य करें नित्यस्तो साध्य कहेंगे कार्य होने के कारण घट नित्य घट कार्य नित्य कार्य होने के कारण तो कहता है घटो नित्य है कार्य स्वाद ये कार्य तिर विरुद्ध है जहां जहां कार्य तो रही हो सब अमित है एक कार्यकर्ता जो नृत्य है एक कार्य बल जो नृत्य हो कोई कार्य कोई भी कार्य नित्य नहीं सब कार्य उत्पत्ति होने वाले तो कार्य उसके तले नहीं था तो अमित के तौर अमित ही है कोई यत्रेतन तो के घटनी कार्य विरुद्ध हेतु जहा जहां विरुद्ध तो रहेगा वहां वहां साध्य नहीं रहता वहां रहेगा साध्य का अभाव ये कार्य तथा तो नित्य समस्ती नितेत का अभाव अन्य साध्य हेतु का व्यास नहीं हेतु का व्यास के साध्या विरुद्ध हेतु त्यारे देखो ये विरुद्ध हेतु तक कैसे होगा जहां जहां विरुद्ध थे वहां वहां सात्याव है व्यक्तर करेंगे जैसे धूमो तथा तर बनी ये हमने होगा व्यक्तरी की बात क्या करते हैं कि सुनाली त्र कैसे कहेंगे यत्र धूमतर गमी जाती कैसे कहेंगे जहा क्या कहेंगे जहा नहीं है वहां धूम नहीं ऐसा नहीं तब तक गमी ना ऐसा नहीं है धूम नहीं पता है कि नहीं बन जहा जहाँ धूम है वहां वहां वन्य है जहां बनी नहीं है वहां धूम नहीं है अन्य प्रश्न क्या करेंगे यत्र धूम तथा पत्र वन अरे व्यत्रिघा कृष्ण यत्र वन्यभाव तरह धूमा भाव यहाँ क्या यत्र विरुद्ध हेतु तथा पुत्र साध्याभाव व्यत्रिगत करेंगे जहाँ साध्यागा नहीं है वहां विरुद्ध हेतु नहीं रहेगा यत्र साध्यागा अभाव ततर विस्तार साध्याभाव का अभाव क्या होगा यथ साध्यम तथा तरुदेव अभाव क्या कहेंगे यथ तो साध्य भाव का अभाव साध्य हो वहां वहां विरुद्ध हेतु का अभाव है यत्रे तो ज्ञाप्य होगा गया साध्य व्यापक हो गया विरुद्ध का अभाव व्याप् कौन होगा साध्य साध्याभाव का अभाव हो गया साध्य पहले जिसको कहते जाते होता है जहां जहां है वहां वहां धनी ज्ञात बोनी कितने का जत्र भूम हो तत्वी जाते है वनी नहीं वन्यता होता है जित्रे कहीं वन्य अभाव हो तत् भूम अभाव ज्ञापन होगा यात्र होना जाते क्या होगा और ज्ञाप धूम तनि जाते क्या है यत्र वन्य भाव तत्र धूमा भाव जाते क्या होगा वन्य भाव और जातक धूमा भाव यत्र धूम ततर वनी जा क्या है क्या बोलो यत्र धूम ततअ्र वनी बोलो उसका कहो उसके करने के लिए तत्र तूमपति ये वन्यभाव तूमा भाव व्याप्य कौन वा वन्यभाव्य और व्यापक होता है धूम भाव व्यक्त में व्यापक होता है धूम भाव अन्या में व्यापक क्या होता है वन्य अन्यास हो ने ने को गया वनी अरे व्यक्ति में व्यापक हो गया धूमा भाव एक तो समझे ना ये विरुद्ध त भाव का अभाव साध्य तरफ दुर्देव अभाव व्यापक कौन हो दुर्देतु अभाव क्या व्यापक साध्य व्यापक जो अभाव है उसका प्रतीक होता है दुर्द ॠतु साध्य का व्यापक जो अभाव उसका प्रतीक क्या होगा दुर्देतु साध्य व्यापक अभाव प्रति उत्तम दुर्धु का समय बन जाएगा ये दुर्द नहीं है क्योंकि तत्व में रहता है जो है सपक्ष में रहेगा तो विरुद्ध होगा क्योंकि जहां जहां वृद्ध हेतु वहां साध्याभाव रहना चाहिए सपक्ष में साध्य रहता है साध्याभाव रहता है सपक्ष में साध्य रहता है वृद्ध हेतु जहां रहेगा वहां साध्य नहीं रहता है साध्याभाव होता है इसलिए तो विरुद्ध नहीं, नहीं होगा और असाधारण धर्म तो साधन धर्म से निरा कर असाधारण धर्म तो साधन सपक्ष में रह मुके साधारण धर्म पंच जो सपक्ष विपक्ष जागृत पक्षनाथ वृत्ति असाधारण धर्म शब्दों नित्य शब्द स्वा शब्दते थे शब्द ha है थे तो हेतु क्या है पक्ष क्या है शब्द शब्दों नित्य शब्द स्वा पक्ष हो गया शब्द हेतु क्या हो गया शब्दत्व शब्दत्व नित्य में रहेगा या अनित्य में रहता है शब्द पक्ष उसको छोड़ करेगी शब्दत्व कहाता है रहता कहें तो अमित में रहता है कैसे कहेंगे शब्द में तो देता है नित्य या नित्य में कहीं सब पक्ष विपक्ष कहीं नहीं रहता है शब्द से तो नित्य ही नहीं रहता है अनुत्य नहीं रहता है इसे असाधारण होगा ये हेतु ऐसा नहीं असाधारण धर्म तो साधारण धर्म तो निरा करेगी जो सपक्ष में रहेगा वो कभी असाधारण अनी कांति में नहीं हो सकता है जो असाधारण होता है वो सपक्ष में नहीं रहेगा विपक्ष में भी नहीं विपक्ष में तो नहीं रहना ठीक है सपक्ष रहेगा तो असाधारण निकांति हो जाएगा इसलिए इसने कहा करके तुल्य जाती है तो अनुभूत इसने इतने कहने से हेट कह विरुद्ध नहीं असाधारण अन्य भी नहीं है निराकरण करते भिन्न जाती अतपया भिन्न तो जातीय जो तपक्ष सिपक्ष है जो नहीं तपोय जाती है तेज तपक्ष तपक्ष से अन्य तपक्षा तपक्ष की विरोध तब अभाव साधव वाले साधव वाले को क्या कहेंगे विपक्ष तपक्ष किसको कहेंगे जहां साध्य निश्चित है वो तपक्ष है साध्य का अभाव निश्चित है तो उसको कहेंगे विपक्ष वन्य अनुमान करते पर्वत में पक्षवता है पर्वत तपक्ष क्या होगा जहाँ वन्य निश्चित है वन्य निश्चित है कहाँ महान क्या होगा तपक्ष वन्य अभाव निश्चित है उसको कहेंगे विपक्ष वन्य अभाव कहाँ निश्चित है ह्रद्धा में निश्चित क्या है वन्य अभाव हो गया ह्रद्धा में निश्चित है इसलिए विपक्ष कौन होगा हो गया विपक्ष विरुद्ध हो गया भिन्न जातीय पद अवार जादूतर भिन्न जाती है जादूतर विपक्ष में नहीं रहता हेतु विपक्ष में नहीं रहता कौन से और एक है साधारण अमीकांतिक विपक्ष में रहता है साधारण अमीकांति के दो विपक्ष में रहता है ये हेतु विपक्ष में नहीं रहता है तो साधारण अमिकांति को दोष उसमें रहेगा साधारण अम्निकांति को दोष रहेगा तो विपक्ष में रहना चाहिए नहीं रहता है असाधारणीकांत साधारण अग्निकांति का उठी किसके तरह भिन्न जाते जागृत विपक्ष में नहीं रहता है इतने काम से जो साधारण अग्निकांति है विपक्ष में रहता है तो अनुमान करेगा धूमगान बने धूम को साध्य करेगा बनी कैसो करेगा आयोग का आधार है उसमें बनी रहेगी तब सत्ता आयुगती है लाल हो जाने पर रहती विपक्ष में रहते साधारण नहीं जानते हो गया क्योंकि ये हेतु सब जो सपक्ष में रहे और विपक्ष में नहीं रहे तब हेती आगे क्या संबंधो संबंध लिंगम संबंध हो गया लिंगम घए तने तो के भावे में तो संबंध तो अलग हो जाएगा यहाँ संबंध हो गया संभव संबंध लिंगम सत्तरी बंधुता अस्त्य हो जाएगा लिंग हो गया संबंध तद विषया जो हेतु सपक्ष में रहे विपक्ष में नहीं रहे उसको विषय करने वाले दृष्टि को अनुमान करते हैं। अन पक्ष धर्मता असिद्धतां रहती हेतु पक्ष में रहता है संबंध संभव संभव पक्ष में जो रहता है उसको संबंध कहेंगे हेतु पक्ष में रहता है जब हेतु पक्ष में नहीं रहेगा तो हेतु में क्या बताएगा सर्वता सिद्धि दोष ये पक्ष में हेतु तो रहता है ऐसे सर्वता सिद्धि नहीं पक्षा पक्ष धर्मता हेतु में गुण है पक्ष धर्मता पक्षित्व पक्ष में रहे हेतु पक्ष में है संबंध बढ़कर के तो असिद्धता में निराई थी ऐसे में असिध असिधि दोष नहीं असिधता का निवारण करते तब विषय तब विषय क्या कद निबंधन तन निबंधना बीती तनमक सिंह बंधन से ममता है तस्मादे तद वि तन निबंधना तत्व कह नहीं संबंध संबंध है तो लिंग लिंगों को वितय करने वाली सामान्य अवधारणा को जाना बीती अनुमान सामान्य अवधारणा तन हो गया लिंग मूलक विषय का निबंधन कर दे मूल कारण लिंग मूलत तो जो धूम तो बनी विकलिति होती है सामान्य अवधारण करके विषय प्रत्येक नीति प्रत्यक्ष का जो विषय होता है उसमें वित्तीय अवधारण होता है प्रत्यक्ष प्रमाण से तो प्रत्येक प्रमाण के द्वारा वित्तीय निश्चय होता है अनुमान आज के द्वारा विषय निश्चय नहीं होता है ये विशेष सामान्य प्रदान करने से प्रत्यक्ष विषयादि प्रत्यक्ष नहीं अलग है संबंध संवेदनाधीन जन्म अं विशेषे संबंधग्रहणवादेन सा सुखरसंबंधग्रहण गोचर संबंध संवेदनाधीन जन्म अं संबंध के ज्ञान जान संबंध हो गया लिंगो का ज्ञान हमेश संबंध हो गया लिंग संबंध का संवेदना लिंग ज्ञान धूम ज्ञान का दिन अनुमान का जन्म होता है धूम ज्ञान से ही रनि ज्ञान होता है धूम विशिष्ट पर्वत ज्ञान होने पर रन विशिष्ट पर्वत तो संबंध संवेदना अधिन जन्म अनुमान अनुमान का जन्म होता संबंध संवेदना ज्ञान के दिन संबंध हो गया लिंग लिंग ज्ञानिक दिन अनुमान विशेष से संबंध ग्रहण अभावे न्याति संबंध भी एक लिंग के साथ धन्य संबंध रहता है जिसको कहते हैं जाति जो जाति ज्ञान होता है यत्र धूमो तत्व विशेष पर्वत्य बनी पर्वत्य धूमो महान्य बनी महान से दुन। मान। दुन। मान। दुन। ऐसे विशेष संबंध ग्रहण नहीं होता है सामान्य संबंध होता है जहां जहाँ धूम ही रामा गमी यदि वित्ते से संबंध ज्ञान हो पर महान से धूम को देख करके गमी ज्ञान होने से महान से धूम ही गमी का संबंध ज्ञान होगा पर्वत में धूम देखने पर गमी ज्ञान नहीं होना चाहिए इसलिए धूम विशेष में जाति ज्ञान नहीं होता है धूम सामान्य है धूम कारण पर्वत है महानस है इसे वित्ते से संबंध ग्रहण नहीं होने सामान्य शुक्र संबंध ग्रहण दो तरह शुक्र संबंध ग्रहण सामान्य है शुक्र शुकरण सामान्य में जाति का अनुसार होता है इसको बता दे इसलिए विशेष का अनुच्छा नहीं होता है हनुमान के सामान्य का ज्ञान होता है उदाहरण तक हनुमान को बताया ये वृत्ति है सामान्य अवधान प्रधानम वृत्ति हनुमान कितने प्रकार वृत्ति है पांच वृत्ति है प्रमाण कितने है पांच वृत्ति में प्रथम वृत्ति क्या है प्रमाण प्रमाण वृत्ति प्रमाण वृत्ति में कितने प्रकार का मन तीन तीन में से प्रत्यक्ष के बाद अनुमान अनुमान वृत्ति है क्या अनुमान वृत्ति है कौन सी वृत्ति प्रमाण वृत्ति पांच वृत्ति में प्रमाण वृत्ति है ना ये वृत्ति अनुमान प्रमाण वृत्ति अनुमान उदाहरण रहते उदाहरण यथा देशांतर में यथा देशातर प्राप्त गतिमतंद्रकार चैत्रविध्य प्राप्ति अगति देतांतर प्राप्त गतिमतंद्रकार चैत्र को देखा एक में बड़ा खड़ा है थोड़ी देर देखा चैत्र वहाँ दिखता है अभी एक देश में था दूसरे देश में चरित्र का दिखते तो चरित्र गति वाला है गमन करने वाला चरित्र है, है।, है, तो है तीरा रहने वाला है यदि तीरा रहना है तो वही रहना चाहिए जो तो रहा है तिर कट दो घंटा के बाद बैठे वही कट में लेता है अकेल यहाँ बैठा था यहाँ दिखता है दूर तो क्या निश्चित होता है यहाँ से उत्तर भाग जब देशांतर प्राप्ति दिखती है उससे निश्चय तो होता है गति की निश्चय होता है गति का निश्चय होता है चंद्र तो तो देखा उदय के समय पूर्व दिखा में थोड़ी देर देखा उत्तराये तो क्या निश्चय होता है चंद्र में गति है तारका नक्षत्र भी तारका नक्षत्र दिखता है कहीं थोड़ी देर देखा इधर दिखा तो देशांतर प्राप्ति गति में चंद्र तारकम चंद्र तारक का गति वाले है क्योंकि देशांतर की प्राप्ति होती है जहां जहां देशांतर की प्राप्ति होती है वहां गति है, है। जैसे चैत्र में में देशांतर की प्राप्ति होती है गमन वाला है तो चंद्र तार में ही गमन का निश्चय होता है देशांतर प्राप्ति हेतु से अन्य देश में देखा देशांतर प्राप्ति हुई इसे नित्य है चंद्र में गति है तारका में गति गति मत गति वाला है चंद्र तार टीकाने ना आगे दूसरा विध्य अपरागति विंध्य अपरागति विध पर्वत जहाँ है एक काल का देखो वही लिखता है या थोड़े हट जाता है कितने कालों का हट जाता है जहां जो वही अपरा गति वाला अविद्यमान विद्या पर्वत जहाँ से आगे हुई है पर्वत विद्या पर्वत की गति है नहीं गति हो तो अभी यहाँ आ चाहिए नहीं तो कहीं कम देर चला जाना चाहिए जहाँ वही विंध्या वही है विंध्य अपराधी अगति विंध्यवस्था का में तो विद्या हेतु के लिए विंध्य अपराधी जब अपराधी एक लगती है यथ अपराधी तस्मा प्रगति अन्य जैसे प्राप्ति नहीं करता है वही है उसे गति नहीं है बिंदु गतिर यथ तथा सत्य प्राप्ति गति अभारा है तो उसकी प्राप्ति नहीं होती अन्य देश में वही है अतो गपतिवृत्त हो प्राप्त निवृत्त है गति नहीं तो प्राप्ति नहीं है यत्र गतिभाव तत्र प्राप्तिभाव यत्र प्राप्ति तत्र गति देखो व्याप्ति कहते धुन है तो वन है वन्य नहीं था धूम नहीं है यहाँ गति प्राप्ति में हेतु क्या है बताओ गति प्राप्ति में हेतु क्या है प्राप्ति गति प्राप्ति हेतु साध्य है देशांतर प्राप्ति है अगति ये गति मतारक प्राप्ति हो गया हेतु और गति है साध्य जहाँ गति नहीं है वहाँ प्राप्ति भी नहीं देखो दिया गति साध्य गति नहीं होने से हेतु व्याप्त का अभाव प्राप्ति गति साध्य के अभाव तो हेतु के नि देशातर प्राप्ति गतिमत चंद्रकार देशांतर की प्राप्ति होती है चंद्रकार इसमें गतिमत सिद्ध होगा चैत्रवत सिद्धांत ये बता दिया अन्य ग्र दे दिया यहाँ गति ये प्राप्ति अभाव विन्द्य में गति अभाव है इसलिए प्राप्ति अभाव है और चंद्रकार में प्राप्ति है देशांतर प्राप्ति है इसलिए गति नित्य होगा उससे लक्षण ना यहां तक अनुमान वृत्ति होगी आगे आगम वृत्ति वृत्ति कितने प्रकार है प्रमाण के आगे विपर्य आगे विपर्क निद्रा चोर करके आगे है कितन वृत्ति हुई अभी पंच वृत्ति चल रही है प्रमाण वृत्ति प्रमाण कितने प्रकार है क्या है में से वृत्ति हो होगी और अनुमान वृत्ति होगी गई अभी तृतीय है आगमन आगम से वृत्ति लक्षण मार्ग आगम वृत्ति है क्या पंचवृत्ति प्रमाण वृत्ति आगम से आगम की वृत्ति है वृक्षण करते आन दृष्टो अनीम तो परब तो संक्रांत शब्द में उपलश्य शाद विद्या आत्मा आपतेन दृष्टि अनमीतवा तो आप्ते यहां देखा किसी कुछ पदार्थ देखा अथवा अनुमित पर्वते हुए अनुमानित थ अन आगम नापते न पर स्वबोध संक्रांत है अपने को जैसे बोध ज्ञान था ऐसे बोध दूसरे में हो स्व तो संक्रांति संक्रमण ज्ञान अपने में जैसे ज्ञान ऐसे ज्ञान उसमें हो उसमें जाना क्या ज्ञान जानता नहीं अपने में जैसे ज्ञान था दूसरे को था। तो उसमें ऐसे ज्ञान हो जाएगा अपने ज्ञान वहां चल जाएगा अपने ज्ञान होना ज्ञान देते हैं थोड़ा थोड़ा घटता है एक ही बच्चे जो बढ़ता है और कोई नहीं जनि करने वाले जनिद्र तो थोड़ा कम हो जाएगा कि ज्ञान बीते दो, इतने बढ़ता है इसलिए जो लोग ज्ञान को छिपाते हैं तो थोड़े बताएंगे तो नहीं बताएंगे कोई कोई कहते सब घटा दें कम से आगे बढ़ जाएगा कुछ कोई पंडित को ऐसा तो ज्ञान बुझे कम छिपा कर रखेंगे कहते सरस्वती फलक ये क्या भागवत में आया था ज्ञान कलश ज्ञान कलश है जो ज्ञान पता नहीं करते उसका ज्ञान की बुद्धि नहीं होती चितान से बुद्धि नहीं होती चितान की कोई जरूरत नहीं ज्ञान अपना ज्ञान होते देना चाहिए इसे सूर्य जी जितने मालूम है ठीक ठीक बताए अगर मालूम नहीं खाली गुरु करने के लिए सूर्य बताना जरूरत नहीं मालूम है समझ जाए तो तो कोई तो सत्य सेवा बताया करके अपने गुरु करने की हम करके बताए और बताने के लिए परिश्रम करे कर बताए ठीक है तो एक बताना है संक्रांत है शब्द में शब्द की तरह जो शन देखा शब्द की तरह देते बताए ऐसे तो ज्ञान हो जाएगा गंगा बहुत जला गया शैन देख कर आया दूसरे को बताया अभी देखा बहुत जला गया अब कर दिया पर्वत में बनने का अनुमान किया जो तक होता है पर्वत में बनी है शब्द में उपये शब्द तुलने के बाद श्रोता को ज्ञान होता है किसी विषय का शब्द का शब्द का प्रत्यक्ष होता है शब्द का प्रत्यक्ष होता है शब्द का प्रत्यक्ष में लिखा है ये दीपी है शब्द में शब्द है प्रेम सूत्र का आयोजन शब्द इंद्रिय शब्द का प्रतीक होता है कि जल बहुत आ गया तुम तो जल का प्रत्यक्ष हो जाता है नहीं अर्थविदय का ज्ञान तो हुआ तुम प्रत्यक्ष नहीं हुआ तदर्थ विद्या शब्द का जो अर्थ अर्थ को विजय रहने वाले जो ज्ञान है ये वृत्ति अंतरण वृत्ति परिणाम है वो वृत्ति को कहते है आगमन ये वृत्ति कहा कितने हुई श्रोता में श्रोतुर आगम श्रोता में आप तरह देखा, उसको तो प्रत्येक की ज्ञान हुआ वह आकर पद्यकता कहने पर श्रोता है आगम है श्रोता की जो वृत्ति अंतरण परिणाम वृत्ति है वही आगम है श्रोत हो क्या क्या है क्या धातु क्या है क्या प्रत्येक होगा हाँ क्या चित्र है किसी ने कस प्रश्न है कहना क्या चित्र मूल कृत चित्र है नए वाले पिछले वाले नहीं है पुराने वाले बताएंगे क्या चित्र मूल प्रत प्रत्यो होता है तो हो गुना तो करने के है? बड़ा कथने को गुण करने के लिए त्री तत्व हो जाने के बाद गुण करने के लिए क्या सार्वधात काोता की जो आगम है आत्त किसको करते हैं पहले कहा है अक्त है तत्व दर्शन कारुण्य करण पाठ वी आप आप्ति, वर्तते चाह आप प्राप्ति तत्व दर्शन तत्व ज्ञान हो और कारुण्य है करुणा तत्व ज्ञान होने के विशेष करते करुणा से कृपा से और कर्ण पाठव कर्ण न पाठव पाठव कटुत्व कर्ण कटु हो और यदि कर्म दुष्ट हो गया देखता है दो चंद्र दूसरे क्या बताएगा देखते दो चंद्र आकाश बच्चा को बताएगा दो चंद्रह देखता है तो बच्चा को सिखाएगा दो संदर्य ये देखो बोले दो कहा दिखता है तो सत्य का दिखता नहींण पटो कर्ण जिसका दूसरे हो गया है और बोलना चाहता है तो कुछ बोलता है कर्ण पटु से जो बोलना चाहता है होता है कभी कभी शब्द से बोलते तो कुछ बोलते है और उसमें सुनने वाले तो गुस्सा समय होता है ऐसे शब्द बोलते समय सत्य बोले जैसे दूसरे वाल सुनने वाला सुनकर समझ ले एक बार बोले सुनने वाला समझ ले तब कभी तीन बार पूछे तो भी नहीं समझ आया तो सुनने वाला मृत्यु करना पड़ेगा तो जब तक क्या करेंगे दो तीन बार पूछे तो भी नहीं बोले सत्युस्तः समझ में आए कारण पटु कर्ण पाठव ए संबंध इंबंध जिसके पास उसको आती सत्यो कारुण्य करुणा है कर्म पट है और कारण है तो अर्थात ये भी है जो ठगना नहीं चाहता है घाम तो नहीं हो कर्ण से घान नहीं हो और वो एक होता है ठगना चाहता है तो नहीं हो तो आप तो, आपको तो, आपकी कया वर्त आप क्या वर्त आज तक ये तार्कि होता तो। यथार्थ होता जैसे देखता ऐसे कहना और जो स्वयं भ्रांत नहीं हो और विंब प्रा है दृष्ट अन्त हो अमृतअर्थ उसको बताने के लिए शब्द प्रयोग करता है दूसरे को ज्ञान कराने के लिए पृथक अनुपाधान शब्द तो अलग नहीं है का काम चल रहा है दृष्ट अनुतःतः अनिता है तृष्टान मूलत्च दृष्ट अनूलक प्रत्यक्ष अनूलक है शब्द शब्द पढ़ने के लिए तो भी शब्द उसका मूलक कोई भी शब्द प्रयोग करता है तो शय किसे सुना जहां भी सुनो जहां कहाँ शब्द पहले आरंभ होगा दृष्ट मूलक है तो, तो मूलक तो तो होगा जिसने कहा आपने किसे सुना वो भी कैसे सुना जो पहला या तो देखा है नहीं तो अनुमान किया तभी प्रमाण होगा खाली सुना ये सुना वो सुना अंतर में मूल देखना पड़ेगा कहां से आया जो पहले शब्द प्रयोग करेगा दुष्ट प्रत्यक्ष देह के शब्द प्रयोग करेगा अथवा अनुमित अनुमान करके शब्द प्रयोग करेगा वेद अतुष्य होने का वह दुष्ट मूलक नहीं दुष्ट अनुमित मूलक नहीं है वह तो अपुष्ट व्या जितने प्रत्यक्ष देह करके अनुमित तो होने पर यह शब्द प्रयोग होता है इसे शब्द को अलग नहीं रखा क्योंकि दुष्ट प्रत्यक्ष अनुमित मूलक है प्रत्यक्ष अनुमित दोनों से चलता तो हो गया तो प्रत्यक्ष के द्वारा देखकर के, अनुमान के द्वारा नृत्य करके दृष्टि को ज्ञान कराने के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है उसको स्वच्छा का जो ज्ञान होता है वृत्ति है उसको आगमु आज तक चित्रवर्ती ज्ञान सदृद्य ज्ञान से संक्रांति अपने दो की संक्रांति अपने हमको जैसे ज्ञान है इसे ज्ञान स्वच्छा के हो जाए आप तक के चित्तावर्ती जो ज्ञान है वो ज्ञान दुआ नहीं जाएगा, इसके ज्ञान के शब्द उसका ज्ञान होगा इसको जिस भी तक ज्ञान है उस भीतर ज्ञान श्रोता के हो जाए तो ज्ञान हो गया आप तो चित्त में रहने वाले ज्ञान के शब्द से ज्ञान होगा श्रोता को शोता के चित्त में संस्पाद ये बोध की संक्रांति सत्या उसके लिए सत्य ही उसके लिए उपदेष किया जाता है श्रोतृता आये का प्राप्ति परिहार उतार दिया कहते हित है तो प्राप्त करे अहित है तो परिहार करे उसको बता देते इस में नहीं जाएगा में तर्क है तो हित अहित प्राप्ति परिहार हित की प्राप्ति अहित का परिहार उसका साधन रूप उस अपने ज्ञान जो हमको ज्ञान है यहाँ तर्क है एक दूसरे को बता दिया ज्ञान कहते ज्ञान कराया जाता है शेषम सुगम यह हो Oh I am